कृष्ण वचनामृत परिच्छेद संतावन 16 अक्टूबर अठारह अद्वैत ज्ञान तथा चैतन्य दर्शन अद्वैत का ज्ञान हुए बिना चैतन्य का दर्शन नहीं होता चैतन्य का दर्शन होली पर तब नित्यानंद होता है परमहंस स्थिति में यही नित्यानंद है वेदांत मत में अवतार नहीं है इस मत में चैतन्य देव सदैव अद्वैत के एक बुलबुला है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 इसलिए माँ से मैंने केवल शुद्ध भक्ति मांगी थी सिद्धि नहीं मांगी बलराम के पिता वेणीपाल मास्टर मडी मल्लिक आदि से यह बात कहते कहते श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए बाहे गान शून्य होकर चित्र की तरह बैठे हैं समाधि भंग हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं भावार्थ सखी जिसके लिए पागल बनी उसे कहाँ पा सकी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 रथ चक्र को ना पकड़ो ना पकड़ो क्या रथ चक्र से चलता है उस चक्र के चक्री हरि हैं जिनके चक्र से जगत चलता है भावार्थ श्याम रूपी चंद्र का दर्शन कर नवीन बादल कहाँ गिनती है हाथ में बंसरी और ओठों पर मुस्कान लिए वह अपने रूप से जगत को आलोकित कर रहा है